महाभारत शांति पर्व पंच पंचाशदिकततमोध्याय अतिथि द्वारा नागराज पद्मनाभ के सदाचार और सद्गुणों का वर्णन तथा ब्राह्मण को उसके पास जाने के लिए प्रेरणा अतिथि आच उपदेश विप्र करे हम यथा क्रम गुरु यथाता यथाख्यातम् यथाख्यात अर्थतत्व तुम्हें शुणु अतिथि ने कहा विप्रवर मेरे गुरु ने इस विषय में जो तात्विक बात बतलाई है उसी का मैं तुमको क्रमश उपदेश करूंगा तुम मेरे इस कथन को सुनो यूर्वासर्गे वै धर्म चक्रम प्रवर्तिम से गोमती तेरे तत्र नागा भयम इष्टमासे समग्रिय दशेत्रत्रेन्द्रातिक्रम चक्र मानधाता राजसम दिश्रेष्ठ पूर्व काल में जहाँ प्रजापति ने धर्मचक्र प्रवर्तित किया था संपूर्ण देवताओं ने जहाँ यज्ञ किया था तथा जहाँ राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता यज्ञ करने में इंद्र से भी आगे बढ़ गए हैं उस नैमिसारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है कृताधिवास हो धर्मात्मा तत्चु सर्वा महान पद्मनाभ हो महानाग पद्म विश्रुता वहाँ एक महान धर्मात्मा सर्प निवास करता है उस महानगर का नाम तो है पद्मनाभ परंतु पद्म नाम से ही उसकी प्रसिद्धि है सवाचा कर्मणा च मनसा चिजर्ष प्रसाद स्थितः स्थित्रेष्ठ पद्म मन वाणी और क्रिया द्वारा कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों मार्गों का आश्रय लेकर रहता और संपूर्ण भूतों को प्रसन्न रखता है सामना भेदे न दंडे देते दे चतुर्विधम् चतुर्ध्या वह पूर्ण वर्ताव करने वाले पुरुष को शाम दान दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लाता है समदर्शी की रक्षा करता है और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से बचाता है समतिक्रम्य विधि प्रति काम कम धर्म न मिथ्या तुम उसी के पास जाकर विधि विधिपूर्वक अपना मनोवांछित प्रश्न पूछो वह तुम्हें परम उत्तम धर्म का दर्शन कराएगा मिथ्या धर्म का उपदेश नहीं करेगा सही सर्वातिथिर्ना शास्त्र विशारद गुणरनुपमुक्त समिकाक वह नाग बड़ा बुद्धिमान और शास्त्रों का पंडित है सबका अतिथि सत्कार करता है समस्त अनुपम तथा वांछने सद्गुणों से संपन्न है प्रकृतिया नि्यसलो नित्य मध्ययन तपोदमाभ्याम से युक्त वृत्तेनावरेन च स्वभाव तो उसका पानी के समान है वह सदा ध्याय में लगा रहता है तब इंद्रिय संयम तथा उत्तम आचार विचार से संयुक्त है यज्जवादान पति शांतो वृत्ते च परमीषि सत्यवागनसु युष वह यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला दानियों का शिरोमणि क्षमाशीन श्रेष्ठ सदाचार में संलग्न सत्यवादी शीलवान और जितेन्द्र वचना जवोत्कृष्ट कृता कृतज्ञ अभरकृत भूत हित युक्तो गंगारंभो बिजनोपन्न यज्ञ शेष अन्न का वह भोजन करता है अनुकूल वचन बोलता है हित और सरल भाव से रहता है उत्कृष्ट कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता है किसी से भी व्य नहीं करता है समस्त प्राणियों के हित में लगा रहता है तथा वह गंगा जी के समान पवित्र एवं निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ है हित श्री महाभारती शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी उच्छवृत्त्योपाखानी